शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा को कर रहे हैं वेद के उस महान विज्ञान को जानने का यत्न करते हैं वो वेद ज्ञान किसी प्रयोजन से है और वो प्रयोजन और कुछ नहीं है मनुष्य का कल्याण मनुष्य को सुख मनुष्य को जो अच्छा है वो बनाना तो वो कैसे मनुष्य मनुष्य व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से बन सकता है उसको वेद के इन मंत्रों में दर्शाया गया है हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के अंतिम सूक्त की संगठन सुक्त जिसका नाम है उसकी चर्चा कर रहे हैं उसका ऋषि संवन है उसका देवता संज्ञान है यहाँ सम की इकट्ठे होने की बात की जा रही है समानता की बात की जा रही है उस समान होने से इकट्ठे होने से अच्छे होने से क्या होता है वो समानता कैसे आती है इसकी चर्चा इन मंत्रों में है हमने पहले दूसरे और तीसरे मंत्र की चर्चा की इस सूक्त में चार मंत्र हैं आज उसके चौथे मंत्र की चर्चा प्रारंभ करते हैं पहले हमने देखा था कि समानों मंत्र हमारा विचार समान हो समिति समानी हमारी सभा समान विचारों वालों की हो समानम मनः हमारा जो सोच विचार है वो ठीक हो समान हो समानम चित्तम हमारे अंदर जो संस्कार है इच्छा है स्मृति है वो सब समान हो और मैं परमेश्वर भी सब तुमको समानता का ही उपदेश देता हूँ और तुम अपने अंदर जो व्यवहार है लेन देन है व्यापार है उसको तुम धर्म पूर्वक करो प्रेम पूर्वक करो तो वो भी ठीक हो सकता है ठीक होता है हम अगले मंत्र की चर्चा कर रहे हैं समानी व आकूति ही समान हृदया वह समान वो मनो यथा वह सुसहासत इन सभी मंत्रों में दूसरे में तीसरे में चौथे में संगधधध्व संद्व संवो मनासी जानता यहाँ मन की चर्चा दूसरे मंत्र में सामनो मंत्री सामनी सामनम मन सह चितमेशा इसमें भी मन की चर्चा समानी व आकूति समाना हृदयानी व समान मस्तु वो मनो इसमें भी मन की चर्चा ये मुख्य चीज़ जो धर्म का पालन है वो विचार पर आधारित चीज है जैसा पहले हमने देखा था मनुष्य के मन में पहले सोच आता है विचार आता है और उन विचारों के द्वारा जब उसको कोई बात निश्चित लगती है उचित लगती है तो वो वैसा व्यवहार करता है तो विचार प्रथम होता है और व्यवहार उसके बाद किया जाता है तो हम चाहते हैं कि संसार में अच्छी बातें हों अच्छा व्यवहार हो तो उसके लिए पहली शर्त है कि अच्छा विचार हो तो इन तीनों मंत्रों में अच्छे विचार का जो साधन है उसकी चर्चा की गई है जहां पहले मंत्रों में मन की बात कही वहां इस मंत्र में भी मन की बात कही गई है समानी व आकूति तुम्हारी आकूति जो है वो समान होनी चाहिए आकुति क्या होती है वो उत्साह जो कार्य करने का उत्साह है उसके लिए आकुति कहा गया है अर्थात जो हम करना चाहते हैं उसमें उत्साह सब में हो सब लोग उसे करना चाहते हों सब लोग उसकी सफलता की इच्छा रखते हों तब वो काम सफल हो सकता है लेकिन यदि कोई विपरीत सोचने वाले हुए कोई उस ओर से उदासीन हुए तो हमारे उस कार्य में सफलता नहीं आती उस सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हमारा जो विचार है उसके अंदर उत्साह हो उसके अंदर कुछ प्राप्ति की कामना हो समानी व आकूति समाना हृदयानी वहां एक शब्द हटकर पढ़ा हृदय वैसे तो यह शब्द बहुत प्रसिद्ध है इसको सब लोग जानते हैं लेकिन इसके अर्थ के विषय में बहुत मतभेद है इसके दो मोटे अर्थ हैं एक अर्थ तो हृदय हमारा अंग है अवयव है और हृदय एक विचार है बुद्धि है सोच है जिसके अंदर हमारे अंदर तरह तरह के भावनाएं तरह तरह के विचार विद्यमान रहते हैं उत्पन्न होते हैं और दोनों ही स्थानों के लिए दोनों ही बातों के लिए हृदय शब्द का उपयोग हमको देखने में आता है समाना हृदय यानी वह में अवयव की बात नहीं है अंगों की बात नहीं है यहां तो विचार की बात इसलिए जहां हृदय शब्द का अर्थ कोई अवय है कोई अंग है शरीर का कोई हिस्सा है वो यहां पर ग्रहण नहीं किया जाएगा यहां पर वो लगेगा नहीं यहाँ पर वो घटेगा भी नहीं साहित्य में हृदय शब्द का प्रयोग दोनों ही अर्थों में आया है वैसे आजकल के लोग कहते हैं कि जो वर्तमान हृदय है इसको आधुनिक विज्ञानों ने खोजा है आधुनिक विज्ञानों विज्ञानियों की देन है लोगों को पता नहीं था वैसे ये सोच गलत है क्योंकि ये लोग उस साहित्य से परिचित नहीं है उसको पढ़ते नहीं है हमारे यहां हृदय शब्द का प्रयोग बहुत स्थानों पर देखने को मिलता है एक प्रयोग जो अंग के अवयव के रूप में है वो भी मिलता है और एक जो भावना के रूप में वो भी मिलता है जब बच्चा पेट में होता है माँ की तो चिकित्सा शास्त्र की मान्यता है कि चौथे महीने में हृदय धड़कने लगता है अर्थात उसके अंदर जो रक्त है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हृदय जो माँ के पेट के अंदर बालक है शिशु है उसका हृदय भी धड़कने लगता है और क्योंकि बालक का हृदय भी धड़कता है और माँ का हृदय भी धड़कता है तो एक ही शरीर में दो हृदय होते हैं इसलिए वहाँ पर द्वीर्दयाम कहा है दीर्दयाम नारीम दौहृदिनीम आचक्षते जिसके शरीर में दो हृदय हैं, ऐसे दो हृदय वाली जो स्त्री है वो दौरहदिनी कहलाती है दीर्दयाम नारीम दौरहदिनीम आचक्षते अब यहाँ से आगे भाव की बात चलती है वो उसको दोहद कहते हैं अर्थात गर्भिणी की जो इच्छा होती है उसको दोहद कहते हैं क्योंकि वो दो हृदय की उपस्थिति में की गई इच्छा होती है और इसलिए माना जाता है कि उस समय की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिससे कि बालक पर शिशु पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े इसलिए यहाँ अवयव के रूप में भी और यहाँ भाव के रूप में भी हृदय शब्द का उल्लेख दिखाई देता है इसी तरह से उपनिषद साहित्य में हृदय का उल्लेख है जो बिल्कुल आधुनिक संदर्भ है उस अर्थ में वो कहता है कि हृदय को हृदय क्यों कहते हैं इस हृदय में तीन अक्षर हैं एक रि एक द एक य और ये तीन अक्षर तीन क्रियाओं को बताते हैं और शरीर में तीन ही क्रियाएं हृदय के द्वारा की जाती वो है रि द य का मतलब है लेना द का मतलब है देना और यह का मतलब है चलना हरती री से बना हरती लेता है ददाती द से ददाती देता है और याति चलता है हरती ददाती याती लेता है देता है चलता है और यही हृदय का गुण है इसलिए इसे हृदय कहते हैं हरती ददाती याद। तो ये हृदय की विशेषता है और इसको बड़े काव्यात्मक ढंग से बताया गया है ये जो काव्यात्मकता है यह भाषा का बड़ा सौष्ठव है एक बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे स्मरण आ रही है कहते हैं राजा भोज को विद्वानों से बहुत प्रेम था विद्या से बहुत प्रेम था विद्वत्ता के प्रति उसके मन में बहुत आदर का भाव था इसलिए वो ये चाहता था कि उसके नगर में उसके शहर में उसके राज्य में कोई अनपढ़ ना हो उसने एक घोषणा करा दी थी वो कहता है था कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है अविद्वान है वो मेरे राज्य में ना रहे सतिष्ठतु सतिष्ठतु पुरे पुरे यो विद्वान विद्वान अर्थात जो सामान्य मजदूर है सामान्य काम करने वाला व्यक्ति है यदि वो विद्वान है तो मेरे राज्य में रहे कुंभकारोपी यो विद्वान सतिष्ठतु पुरे ममा मेरे राज्य में कोई मिट्टी बनाने का मर्त बर्तन बनाने का काम करने वाला मजदूर है और वो भी विद्वान है तो उसे मेरे रह, रह, शहर में राज्य में रहने का अधिकार है और ब्राह्मणश्चापी वो मूर्ख जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उसके बाद भी वो अनपढ़ है मूर्ख है तो वो मेरे शहर से चला जाए कुंभकारोप यो विद्वान सतिष्ठतु पुरे ममा ब्राह्मणश्चाप यो मूर्ख स गच्छतु तो एक सामान्य मजदूर को रहने का इस राज्य में अधिकार है यदि वो विद्या प्रेमी है विद्या व्यसनी है विद्या का विद्वान है और कोई अपने को ब्राह्मण या बड़ा समझता हो तो वो भी इस शहर में रहने के योग्य नहीं है इस राज्य में उसका कोई अधिकार नहीं है उसे इस शहर से चला जाना चाहिए निकल जाना चाहिए यह राजा भोज की घोषणा है कहते हैं कि ऐसे क्रम में घटना घटी और वो घटना क्या घटती है कि वो एक व्यक्ति को पकड़ लाए जो राजा के सिपाही हैं पुलिस हैं कर्मचारी हैं वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लाए उन्होंने समझा कि ये आदमी अनपढ़ है मूर्ख है, है। इसलिए इसे राज्य में रहने नहीं देना चाहिए और वो एक जुलाहा था कपड़े बुनने वाला जिसे हम तंतुवाय कहते हैं उन्होंने कहा कि वो जो जुलाहा था वो जुलाहा उनकी दृष्टि में मूर्ख रहा होगा मूर्ख लगता होगा तो उसे वो पकड़ के ले आए और जब वो पकड़ के ले आए तो राजा ने पूछा क्यों भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या तब उसने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है और वो अद्भुत बात में जिस पंक्तियों में कही गई है वो काव्य की बड़ी सुंदर उदाहरण या दृष्टि है वो कहते हैं कि जैसे ही उसे पूछा गया कि क्यों भाई तुम कुछ पढ़े लिखे हो विद्वान हो कुछ जानते हो तो उस जुलाहे ने जो उत्तर दिया और वो उत्तर बड़ा स्मरणीय है बड़ा रोचक है वो कहता है काव्यम करोमि नहीं चारु तरंग करो मतना करोमी यदि चारु तरंग करो मी, मी, तरं मी भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ हे साहसांक कवयामि वयामी यामी वो कहता है कि राजा महाराज मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनपढ़ हूँ बिल्कुल ही मूर्ख हूँ बल्कि काव्यम करोमि। मैं काव्य करता हूँ काव्य की रचना करता हूँ यह हो सकता है कि वो काव्य बहुत अच्छा ना हो बहुत सुंदर ना हो काव्यम करोमि नहीं न ही चारू वो हो सकता है सुंदर ना बने हो लेकिन आप ये भी मत सोचना कि यदि मैं बुद्धि और परिश्रम से बनाऊँ तो ऐसा भी नहीं है कि वो सुंदर न बनता तो काव्यम करोमि नहीं चार ही करोमि तरंग करोमि यदि चार तरंग करोमि यदि मैं कुछ थोड़ा बुद्धि लगाकर परिश्रम समय लगाकर यदि रचना करूँ तो मैं बहुत अच्छी रचना भी कर लेता चार चारु करोमि आगे रचना की पंक्ति में कहता है हे साह शांक कवयामि वयामि भूपाल मौली मणिमंडित पादपीठ राजा का विष्णु चित्रण किया कि ये भूपाल जहां तुम ऐसी राज्य सिंहासन पर बैठे हो जिसमें अनेकों देशों के राजाओं के मुकुट की जो मणियां हैं उनकी धूल तुम्हारे चरणों पर लगती है तुम्हारे पादपीठ पर लगती है तुम्हारे पैर रखने वाले पायदान पर लगती है अब तुम बताओ का कि कवयामी वयामी यामी इसमें एक सौंदर्य है ये क व यामी चार अक्षरों का शब्द है और ये चार अक्षरों के शब्द में चार ही अर्थ हैं वो ये कहता है कि तुम कहो तो मैं कविता करने में लग जाऊं अपना धंधा छोड़ दूं तुम कहो तो कविता छोड़ के मैं अपने तुम क व यामी यामी मैं बुनाई में लग जाऊं अपना धंधा करूं अपना व्यापार करूं मजदूरी करूं और यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे राज्य में मुझे नहीं रहना चाहिए तो कहिए तो यामी मैं यहां से चला जाऊं तो ये जो सौंदर्य है ऐसा ही सौंदर्य हृदय शब्द में भी है तो यहां जो हृदय शब्द अवयव के अर्थ में आया है तो वो तो सब में होता ही है वो हमारा उद्देश्य नहीं है यहाँ मूल रूप से जो हृदय शब्द की चर्चा है वो जो हमारा भावनात्मक पक्ष है उसके लिए आया है और इसके कारण से हमारे यहाँ हृदय शब्द को विचार करते हुए कहीं अवयव के रूप में हृदय को हृदय कहा गया है शरीर के अंग के रूप में हृदय कहा गया है और कहीं कहीं उसको विचार के रूप में जो मस्तिष्क का भाग है उसको भी हृदय कहा गया है वेद का जो संदर्भ है वहां पर हृदय भावनात्मक पक्ष में कहा गया है इसलिए कहा समानी व आकूति समाना हृदयानी वो शांति देवा शांतिर्ब्रह शांति शांति शांतिर शांति शामा शांतिरे ओ शांति शांति शांति